श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्रनाथ का उस समय का धर्मानुष्ठान श्रीयुत नरेंद्रनाथ उस समय केवल विद्योपार्जन और संगीत शिक्षा में ही समय नहीं बिता रहे थे बल्कि धर्म भाव की तीव्र प्रेरणा से अखंड ब्रह्मचर्य के पालन एवं कठोर तपस्या में नियुक्त थे वे शाकाहारी भोजन करते थे और भूमि पर कंबल बिछा सोते थे उनके पिता के घर के पास ही उनकी नानी का किराए का एक मकान था मैट्रिक परीक्षा के बाद से वे उस मकान के दुमझले पर बाहर की ओर के कमरे में रहते थे किसी कारण वहाँ रहने में असुविधा होने से वे उस मकान के पास एक दूसरा कमरा किराए पर लेकर अपने परिवार से दूर अलग रहा करते थे उनके पिता तथा घर के दूसरे लोग समझते थे कि घर में बहुत से आदमियों के बीच अध्ययन में बाधा पड़ने के कारण वे पृथक रहते हैं ब्रह्म समाज में आना जाना श्रीयुत नरेंद्रनाथ उस समय ब्राह्म समाज में भी आया जाया करते थे और निराकार सगुण ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास रखकर उनके ध्यान में बहुत समय बिताते थे तर्क युक्तियों की सहायता से निराकार ईश्वर की प्रतिष्ठा मात्र करके ही वे दूसरे लोगों की तरह संतुष्ट नहीं रह सके पूर्व पुण्य संस्कारों की प्रेरणा से उनका हृदय उन्हें निरंतर कहता यदि भगवान यथार्थ में ही है तो मनुष्य की व्याकुल पुकार से वे कभी अपना स्वरूप छिपाकर नहीं रखेंगे अपने को प्राप्त कराने का पथ उन्होंने निश्चय ही बना रखा है और उन्हें प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से जीवन धारण करना निरर्थक है हमें स्मरण है एक बार उन्होंने हम लोगों से कहा था यौवन में पदार्पण करने के बाद से प्रतिदिन रात को लेटते ही दो कल्पनाएं मेरी आंखों के सामने खिल उठती थी एक में मैं देखता था मानो मुझे अनेक धन जन सम्पद ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं संसार में जो बड़े आदमी कहे जाते हैं उनके शिष्य स्थान में मैं आरूढ़ हो गया हूँ ऐसा लगता था मानो इस प्रकार होने की शक्ति मुझ में सचमुच में ही है फिर दूसरे ही क्षण मैं देखता था मानो मैं संसार का सर्वस्व त्याग कर केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहकर कौपिन धारण यदिक्षा, लब्ध भोजन और वृक्ष के नीचे रात्रि यापन करते हुए समय बिता रहा हूँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाहूँ तो इस प्रकार ऋषि मुनियों की तरह जीवन यापन करने में मैं समर्थ हूँ इस तरह दो प्रकार के जीवन निर्मित करने में के चित्र कल्पना में उदित होने पर अंतिम चित्र ही हृदय पर अधिकार कर बैठता था मैं सोचता था मनुष्य उसी पथ से परमानंद का लाभ कर सकता है मैं भी वैसा ही करूँगा उस समय उस प्रकार के जीवन का आनंद सोचते सोचते मन ईश्वर चिंतन में मग्न हो जाता और मैं सो जाता था आश्चर्य की बात यह है कि बहुत दिनों तक मन में वैसा ही भाव आता रहता था